सूत्र उपनिषद इनके मुख्य अर्थ को छोड़कर के कल्पना के अर्थ को श्री शंकराचार्य भगवतपाद ने आचार्य ने स्वीकार किया था शंकराचार्य के उस मत को सुनकर के सुनने में आकर्षक और उस सुन को सुन सुन करके आचार्य कल्पितार्थ पंडित ने ये सुने

श्री शंकराचार्य भगवत पाद के द्वारा कहे गए अर्थ को जो पंडित सुनते हैं वे मुखे हाय हाय हरे हृदय नाम माने ठीक तो है ठीक है ऐसा करते हैं हाँ हाँ हाँ ऐसा करते हैं परंतु हृदय में उनके दिमाग में निबैठता है और उसको हृदय से नहीं मानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य ने जो वचन कहे हैं

उनको ही दृढ़ रूप में सत्य करके मानना चाहिए क्योंकि कल काले संसार नहीं जाने कल काल में तो सन्यास का निषेध कर दिया गया और ज्ञान मार्ग प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से ज्ञान और सन्यास इनको आधार बनाया गया

ज्ञान के पांच अंग हैं उन पांच अंगों के द्वारा ही कहीं संसार की निवृत्ति होगी शंकराचार्य भगवत पाद का जो मत है वो मत यही कह रहा है कि पांच वस्तुओं को ग्रहण करने से संसार की निवृत्ति होगी वे पांच मत हैं सांख्य योग बहिराग के तप

और भक्ति सांख्यम योगम साक्षम भक्तिश्च केशवे पंच पर्व विद्यासा तया मुक्ति न चान्य अब इनमें सबसे पहले आता है सांख्य। सांख्य का मतलब है कि प्रकृति को अलग पुरुष को अलग करके मानो अब यदि इस बात को कोई माने तो इसको करने के लिए उसको जो साधन अपनाना पड़ेगा

वो वैराग्य का साधन अपनाना पड़ेगा सबसे पहले सांख्य सांख्य के बाद में सांख्य का मतलब है प्रकृति पुरुष का विवेक फिर योग का तात्पर्य है चित्र वृत्ति का निरोध और चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए वैराग्य उसको धारण करना अब वैराग्य को यदि धारण करेगा तो कल युग में वैराग्य शुद्ध वैराग्य धारण करना बड़ा कठिन है

यहां पर इतने आकर्षण हैं जिनके कारण सन्यास को धारण नहीं किया जा सकता है तो सांक्ष के लिए योग की आवश्यकता है योग के लिए वैराग्य की आवश्यकता है और वैराग्य के लिए सन्यास आवश्यक है और कलयुग में सन्यास के पूरे नियमों का पालन करना या कभी

सहज संभव नहीं है हरे के बस की बात नहीं है क्योंकि शास्त्र ने ही कह दिया कि अश्वमेध हम गवालंभम संपित्रकम देवराज्य तत्पत्ति ही कल उपंच विवर्जित कलयुग में पांच चीज संभव नहीं है उनका विशेष कर देना चाहिए जैसे अश्वमेध

जैसे गवालंब गोमेध, फिर सन्यास, सन्यास के नियमों का पालन करना ये कल युग में सामान्यतः संभव नहीं है पल पैतृकम पल पैतृक का तात्पर्य है पैत्रक माने श्राद्ध के समय मांस के मांस का कहीं साक्षात प्रयोग इसलिए साक्षात

जीव हिंसा और मांस का प्रयोग श्राद्ध में वो कलयुग में नहीं हो सकता है सतयुग इत्यादि में भी वो अच्छा नहीं माना गया उस समय अच्छा नहीं माना गया पर तो उस समय यदि कोई करता था तो उसमें ये सामर्थ्य थी कि वो जिस पशु को मारा गया है उसे ऊर्ध्व गति प्रदान कर दें ऊंची गति प्रदान कर दें या उसको पुनर्जीवित कर दे सामर्थ्य थी कलयुग में क्योंकि अब

ब्राह्मणों में यह सामर्थ्य नहीं है इसलिए कलयुग में ऐसा नहीं किया जाएगा इसलिए सदा से ही यह नियम था केवल कलयुग में ही नहीं पहले से भी यह नियम था कि भाई यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो मुख्य वस्तु जो है वो ये है कि वहां पर उपकल्प का ही प्रयोग करना चाहिए उपकल्प का तात्पर्य है कि मांस के स्थान पर उर्द की दाल उनका ही प्रयोग किया जाएगा

तो ये श्राद्ध के जो अष्ट का आदि श्राद्ध के जो नियम शास्त्रों में वर्णन किए गए थे वे कलयुग में संबंध नहीं है तो चौथी चीज जिसका निषेध किया गया कलयुग में वो है पल पैतृक अश्वमेध गवालंब गोमेध संयास फिर पल माने श्राद्ध जो है उन श्राद्ध में कहीं

आमिष का प्रयोग वो उचित नहीं था उस समय भी नहीं था श्री नारद जी ने जहां गृहस्थी के धर्मों का वर्णन किया वहां पर स्पष्ट रूप से श्राद्ध में निषेध किया कि नहीं नहीं वो मत करना आ, मांस जो है उसका प्रयोग श्राद्ध में वहां पर भी नहीं किया जाए नहीं किया जाएगा

नारद जी ने सप्तम स्कंद में जहां श्रीमद भागवत में वर्णन किया गया वहां स्पष्ट रूप से श्राधे न चामिशम द्राद्ध में आमिष का प्रयोग नहीं किया, किया जाए नहीं दिया जाए ये वहां पर भी निषेध कर दिया गया हर जगह निषेध कर दिया गया तो सतयुग में भी

मुख्य रूप में नहीं था मुख्य रूप में प्रधान जो कल्प था वो प्रधान प्रधानक वनस्पति के द्वारा ही फल मूल इत्यादि के द्वारा ही श्राद्ध करना था एक अनुकल्प था कि भाई यदि मांस भक्षण में किसी की ज्यादा रुचि है तो श्राद्ध में कहीं उसका प्रयोग करके लिया जाएगा तो ये एक लिमिटेड जो व्यक्ति है उनके लिए ये अनुमति कहीं

संख्या विधि में यह अनुमति प्रदान की गई थी वो मुख्य विधि नहीं है बिल्कुल स्पष्ट मांस भक्षण का सर्वत्त सर्वत्त में भी किया गया, वहां पर भी अनुमति नहीं थी केवल एक विशेष अवसर पर कहीं छूट प्रदान की गई कि यदि ज्यादा ही किसी की रुचि है तो वो भी मेध्य

मांस का यज्ञ जो यज्ञ में जिसका प्रयोग है ऐसी वस्तु का वह केवल अमुख सीमा में अमुख अवसर पर केवल उसका प्रयोग करे तो यह मुख्य विधि नहीं है इसलिए उसको तो छोड़ ही देना चाहिए बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए तो अश्वेध ग्राद्ध में पलपत्रक पैत्रक

पैतृक माने श्राद्ध में पल माने जो अः आमिष है उसका प्रयोग और संन्यास वो भी कलयुग में संभव नहीं है और कहीं नियोग के द्वारा संतान की प्राप्ति करना वो भी उपयोग उप्युक, उपयुक्त नहीं है इसलिए श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य देव ने

ये कहा कि केवल ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति न कभी कलयुग में हुई और सतयुग में भी नहीं हुई नाम तो सदा ही महत्वपूर्ण था कलयुग की बात यह है कि कलयुग के जीव इतने भाग्यशाली हैं कि उनकी नाम में श्रद्धा है सतयुग के जीवों की नाम में उतनी श्रद्धा नहीं थी इसलिए

कृतय अध्याय ते विष्णु ते तायम ये मई द्वापरे की बात कही गई परंतु नाम बिना न ना सतयुग में काम चले त्रेता में न द्वापर कलयुग में तो नाम के बिना काम चलेगा ही नहीं इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव ने जो कुछ भी कहा है वो ही परम परम सत्य हो करके बिराजमा और हरे नाम श्लोक की इन श्री चैतन्य देव ने

व्याख्या की है महाप्रभु का परिचय वहां की पूरी सभा से एक सन्यासी करा रहे हैं एक बुद्धिमान जो सन्यासी हैं जो महाप्रभु के तत्व को जानते हैं वे करा रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि भक्ति का त्याग करके काम नहीं चल सकता है केवल विवेक के द्वारा केवल ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति

नहीं हो सकती है श्रीमद महाप्रभु ने यह बात स्थापित की कि केवल ज्ञान के, के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है ज्ञान है सात्विक श्री कृष्ण नाम है चुंदय गुणातीत गुणातीत के द्वारा गुण की निवृत्ति होगी गुण के द्वारा गुण की निवृत्ति नहीं होगी एक बात स्थापित की फिर से कहने नाम है गुणातीत

त्रुणों से परे उनके द्वारा त्रिगुणात्मक संसार की निवृत्ति हो सकती है ज्ञान सात्विक है ज्ञान गुणातीत नहीं है कैवल्यम सात्विक ज्ञानम रजो वैकल्पिकम मतम तामसम प्राकृतम ज्ञानम निर्गुणम मतपाश्रयम एकादश स्कंद के ठाकुर जी के वचन हैं कि

आत्मतत्व का जो ज्ञान है ब्रह्म तत्व का ज्ञान कैवल्य का ज्ञान यह सात्विक है निर्गुण नहीं है जीव का ज्ञान यह राजस है निर्गुण नहीं है और स्कूल कॉलेजों में जो मेटाफिजिक्स की व्याख्या की जा रही है जो पदार्थ विज्ञान को सिखाया जा रहा है वह तो तामस ही है उसको तो तामस कहा ही जाएगा

तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण नाम ही चिन्मय है चिन्मय के द्वारा संसार की निवृत्ति होगी ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है यह श्री कृष्ण चितन देव ने एक मत स्थापित किया फिर श्री कृष्ण चितन देव ने इस मत का भी खंडन किया कि श्री कृष्ण शन से परिपूर्ण हैं

उनको यदि निर्विशेष कह दिया जाए तो भगवान के गुणों का हम अपमान कर रहे हैं। भगवान के जो गुण हैं शास्त्र में वर्णन किए हैं हम अपनी तरफ से नहीं करें भगवान के गुणों का शास्त्र में वर्णन किया गया और उन शास्त्र के गुणों को यदि श्री शंकराचार्य भगवत्षेध करते हैं तो निषेध करने पर श्री कृष्ण की पूर्णता की हानि होती है

कृष्ण जो अनंत गुण है पूर्ण गुण है उन पूर्ण गुणों का तो निषेध कर रहे हो कृष्ण के गुणों को सीमित कर रहे हो कि उनमें यह चीज नहीं है नहीं कहने से ही उनकी पूर्णता कम हो गई उनमें सब कुछ है जो वस्तु नहीं है उसका निषेध किया जाए तो पूर्णता की हानि नहीं होती है एक बात यह भी समझ लेना चाहिए जो वस्तु है ही नहीं

और कोई कहे कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कोई पूछे एक उदाहरण से बात बात स्पष्ट हो जाएगी जैसे किसी से पूछा जाए कि आहा जो बंध्या पुत्र है उसको शश से बने हुए खरगोश के सींग से बने हुए

धनुष से अलंकृत करके आकाश पुष्प से अलंकृत करके बैल के दूध से उसका अभिषेक करा करके यदि कोई कछुए की पीठ के ऊपर उत्पन्न होने वाले बाल के से बने हुए चमर से उसका पूजन करे तुमने देखा अब यदि तो कोई सर्वज्ञ कहे बोले नहीं भाई हमने तो नहीं देखा ऐसा

तो जो वस्तु तो है ही नहीं उसका निषेध करने से सर्वज्ञता किसी की पंडित की पंडिताई या बाध्य नहीं होती जो वस्तु तो है उसका निषेध किया जाएगा तो बाध्य होगी परंतु तो जो वस्तु तो है ही नहीं असत्य का स्थापन करने पर और असत्य असत्य का ज्ञान न होना यह कहीं पांडित्य का निषेध नहीं है सर्वज्ञता का बाधक नहीं है

खपुष्प का दर्शन न करना बंध्या पुत्र का दर्शन न कर पाना यह किसी की कमजोरी नहीं है या किसी का कि, ज्ञान में न्यूनता नहीं कहलाएगी उसका ज्ञान ऐसी तुमने खपुत्र तुमने बंध्या का पुत्र तो देखा ही नहीं तुम्हारा ज्ञान अधगुरा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो वस्तु प्राप्ति नहीं है

उसका अज्ञान होना यह सर्वज्ञता में बाधत नहीं है इसलिए तुम जो भगवान के जो गुण है उनका ये निशेष कर रहे हो तो उनकी पूर्णता में हानि है जो गुण भगवान में है ही नहीं उन गुणों को

जबरदस्ती तुम उनके ऊपर स्थापित कर रहे हो भगवान में सारे गुण सर्वदा विराजमान हैं ये सेठ जी की इच्छा के ऊपर है कि वे अपने गुणों को दिखाएं अपनी संपत्ति को किसी को दिखाएं या किसी को नहीं दिखाएं श्री वेद कह रहे हैं तुम कह रहे हो कि भगवान का जो स्वरूप है वह स्वरूप है। भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा

प्रकट करा दिया जो कूटस्थ कु है उसमें न तो चेष्टा रह सकती है न उसमें कोई गुण रह सकते हैं अंत में जाकर के जो तत्व बचेगा कूटस्थ जिसमें लय विक्षेप नहीं है ऐसे व्यक्ति में ऐसे कूटस्थ तत्व में चेष्टा और गुण नहीं हो सकते हैं श्री

चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके ये स्थापित किया है अरे सभा सुन लो इन स्थापन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि भगवान के जितना भी शरीर और भगवान के जितने भी गुण वे सब के सब चित शक्ति के विलास हैं चित शक्ति स्वरूप हैं ऐसे भगवान के शरीर को ही तुम नहीं मान रहे हो

उनके नाम-धाम रूप लीला जो कि शक्ति रूप है उसको नहीं मान रहे हो तो तुम कहीं उसका उपहास कर रहे हो तो ये भगवान का अपराध कर रहे हो भगवान के स्वरूप को ये हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये स्थापना की है तो यहां पर दो तर्क दिए पहला तर्क ये दिया कि भगवान के किसी गुण का निषेध करना जो वास्तव में है

परंतु उस गुण का निषेध करना या निषेध करना भगवान की पूर्णता का अपमान है तुम अपराधी हो जाओगे फिर शास्त्र ये कहते हैं हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि भगवान के नाम धाम रूप लीला पढ़कर यह सबके सब, सब चिन्हमय हैं और सत्य हैं परंतु

तुम शास्त्र का निषेध कर रहे हो तो शास्त्र का अपमान कर रहे हो शंकराचार्य के मत का यहां पर निषेध चल रहा है वो जो एक व्यक्ति है वो शंकराचार्य के मत का निषेध कर रहा है इसलिए कहा नहीं मान पंडित करे उपहास भगवान के शरीर को चिन्ह न मान करके लीला को चिन्ह न मान करके यदि कोई उसको मायक कह रहा है तो वो उपहास कर रहा है

दानंद का कभी भी श्री कृष्ण माइक नहीं है इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत जो हैं उनको को दिया अब तीस खंडन कर रहे वो व्यक्ति महाप्रभु का परिचय पूरी सभा को कराते हुए जब महाप्रभु मंच के ऊपर आकर के विराजमान हुए उस समय उनका परिचय कराते हुए सबसे कह रहा है कि ये जो महापुरुष विराजमान है इस सभा में

एक तरह से सभापति बन करके जो विराजमान हैं इस समय इनको आदर दिया गया है विशेष आदर दिया गया है ये है, ये ये जो महापुरुष हैं हैं हैं मानते मानते नहीं और इन्होंने श्री शंकराचार्य के विवर्तवाद का खंडन किया है और विवर्तवाद का खंडन करके परिणामवाद की स्थापना की है

ये महाप्रभु का को ग्लोरिफाइड किया जा रहा है महाप्रभु की महिमा का गायन किया जा रहा है सबके सामने और महाप्रभु का जो विशेष रूप से योगदान है उसको सब सभा के सामने सुना रहे हैं वो एक व्यक्ति महाप्रभु का परिचय देते हुए वो सुना रहा है तो कह रहा है कि सूत्रे परिणाम बाद तह मानिया व्यवर्थ स्थापे व्यास भ्रांत बोलिया

कि जो परिणामवाद है वही श्री वेद जी का मत है परंतु उस परिणामवाद को न मान करके श्री मायावादियों ने श्री भगवत आज्ञा से श्री शंकराचार्य ने और बाद में मायावादियों ने भगवान के इस जगत को परिणामवाद न मान करके परिणाम न मान करके भ्रम या विवर्त मान लिया

यह भी उचित नहीं है ये वेदव जी का अपमान है तो कृष्ण का अपमान मत करो उनके शरीर को चिन्ह कहते हुए ब्रह्म का अपमान मत करो ब्रह्म को सीमित बनाते हुए कि उनमें यह गुण नहीं है ये गुण नहीं है ये गुण नहीं है उनके अनंत गुणों को तुम सीमित कर रहे हो कि वो निर्गुण ये हैं सगुण नहीं है

तो ब्रह्म का अपमान मत करो कृष्ण के स्वरूप उनको चिन्ह में बताया गया उनका अपमान मत करो और श्री कृष्ण की जो रचना है उस रचना का भी अपमान मत करो जगत जो विवर्त है विवर्त ही नहीं जगत को तुम विवर्त कहते हो जबकि जगत ईश्वर की रचना है और उस रचना का तुम कहीं

उसे भ्रम मानते हो ये उचित नहीं है और ऐसा करके तुम व्यास जी का भी अपमान कर रहे हो अद्वैतवाद मायावाद व्यास का भी श्री व्यास जी उनका भी अपमान कर रहा है और परिणामवाद का मतलब यही है जहां तत्वतः एक वस्तु दूसरी वस्तु के रूप में परिणत हो जाए उसको हम कहेंगे परिणाम जैसे दूध

दही के रूप में परिणत हो गया इसको हम कहेंगे परिणाम कहेंगे कि जो वस्तु है ही नहीं वहां उपस्थित नहीं है और उस वस्तु की कहीं भावना कर ली जाए उसका नाम है विवर्त। जैसे रस्सी में कभी सांप है ही नहीं पंत रस्सी में सर्प की कल्पना कर ली जाए वस्तु के

प्रस्तुत न होने पर भी उसकी यदि कल्पना कर ली जाए तो उसका नाम है विवर्त ऐसे विवर्त को नहीं माना जा सकता है विवर्त को नहीं माना जाए परिणाम को ही माना जाए विवर्त बाद परमार्थ विचार करने पर विवर्त बाद कभी भी संभव नहीं हो सकता

वर्तवाद जो है भ्रम के द्वारा जगत की उत्पत्ति वो कभी संभव नहीं हो सकती है क्योंकि तुम कहते हो शंकराचार्य भगवत पाद कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं और नहींवृत होने में कहीं ना कहीं कोई वस्तु तो दूसरी है

एक वस्तु में दूसरी वस्तु का विवर्त होगा रस्सी में सर्प का विवर्त होगा सीपी में चांदी का विवर्त होगा, भ्रम होगा तो चांदी एक अलग वस्तु है और सीपी अलग वस्तु है जबकि शास्त्रीय कहते हैं कि जो उपादान कारण है वह उपादान कारण ही कार्य के रूप में परिणत होता है

मिट्टी से ही घड़ा बनता है और घड़ा और मिट्टी इनमें उपादान की एकता है परंतु तो तुम उपादान किसी को मानते हो और घड़ा किसी को मानते हो तो कार्य कारण इन दोनों में जो कॉज और रिजल्ट इन दोनों में

तुम कहीं अंतर मांग रहे हो जबकि शास्त्र ये कहते हैं सर्वम खल ब्रह्म हो ये यदि माना जाएगा तो मिट्टी ही घड़ा बनेगी ऐसे ईश्वर ही घड़ा के रूप में जगत के रूप में कहीं परिणत होगा परंतु तुम यानी भ्रम मांगोगे तो कार्य कारण में कहीं अंतर नहीं होता है घड़ा भी मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी भी मिट्टी है

दोनों एक चीज हैं, परंतु तो तुम घड़ा को अलग मान रहे हो और घड़े का मिट्टी में विवर्त मान रहे हो यह उचित नहीं है कार्य कारण की एकता स्थापित नहीं होगी इसलिए आश्रय पदार्थ जो उपादान कारण है वही सर्वदा आश्रय पदार्थ सर्वदा दूसरी जगह भी विद्यमान था घड़े की रचना के पहले भी मिट्टी थी

जब घड़ा बना तब भी मिट्टी है घड़ा जब समाप्त हो जाएगा तब भी मिट्टी ही रहेगी तो किसी वस्तु के आदि और अंत उस समय जो वस्तु थी वही मध्य में भी विराजमान है ऐसी स्थिति में तुम तो मध्य की वस्तु को अलग मान रहे हैं। उसको हो उसको विवर्त मानने हो ये उचित नहीं श्री शंकराचार्य भगवत पान ने

ब्रह्म को तो माना परंतु तो भ्रम को मध्य का मैं मध्य जब आया तो उसको कोई अलग चीज मान ली तो यह भी उचित नहीं है जो वस्तु आदि में है जो बाद में रहेगी वहां मध्य में भी विराजमान है सोने के किसी कुंडल में पहले भी सोना था जब कुंडल है तब भी सोना विद्यमान है

जब कुंडल का को गला दिया जाएगा बेल्ट कर दिया जाएगा तब भी सोना ही बचेगा तो पहले था बाद में था और मध्य में भी वही वस्तु रहेगा तो और जो मध्य की वस्तु है उसको तुम कह रहे हो ये माया है ये भ्रम है ये उचित नहीं है। मध्य की वस्तु को भ्रम नहीं कहा जा सकता है तुम ब्रह्म का निषेध

नहीं कर सकते हो फिर यह हुआ आश्रय पदार्थ क्या आश्रय पदार्थ सर्वदा सर्वदा विराजमान है जबकि तुम जो अध्यस् पदार्थ है और आश्रय पदार्थ है इन दोनों में भेद कर रहे हो जबकि अध्यस्थ में और आश्रय में भेद नहीं है इसलिए इस दृष्टि से भी शंकराचार्य का मत

ठीक नहीं है तो एक तर्क दिया शंकराचार्य के विवृत्तवाद के खंडन में अब चल रहा है पहला तर्क दिया कि आश्रय पदार्थ सर्वत्र स्थितियों में रहता है ऐसी स्थिति में तुम सृष्टि के पूर्व ब्रम था सृष्टि के बाद में भी ब्रम्म है परंतु तो मध्य में

जो किसी अन्य वस्तु को ला रहे हो ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं तो फिर उसका अध्यास कैसे कर सकते हो अध्यास मानने पर ब्रह्म से कार्य रूप जगत भिन्न प्रतीत होगा भिन्न सिद्ध होता है और ऐसा करने पर तुम्हारा अपना सिद्धांत ही खंडित हो जाता है कि ब्रह्म के, के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है

किसी वस्तु में किसी चीज का भ्रम होने पर चार चीजें आती हैं भ्रम किसमें हो रहा है अधिष्ठान ये आश्रय किसको भ्रम हो रहा है अधिष्ठान किस का भ्रम हो रहा है या अध्यस्त और भ्रम करने वाली वस्तु क्यों हुई क्योंकि अंधकार था

उसका हेतु तो अंधकार है तो चार चीज होंगी तो भ्रम होगा रस्सी भी चाहिए अंधकार भी चाहिए देखने वाला व्यक्ति भी चाहिए जिसको भ्रम हुआ है और कोई तीस चौथी चीज जो दिख रही है वह भी चाहिए जैसे सर्प रस्सी में सर्प सीपी में चांदी तो ये चार चीज जब तक नहीं होंगी

तब तक, तक भ्रम नहीं होगा इसलिए जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं तो फिर दूसरी चीज दिख रही है तो वो कहां से पैदा हो गई ये समस्या हो ना कहां से आ गई ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज थी नहीं तो वो कहां से दिख गई कहां से आ गई तो यहां पर उस

व्यक्ति ने महाप्रभु का परिचय देते हुए यही कहा कि शिवन महाप्रभु ये कह रहे हैं कि जो सूत्र परिणामवाद पहाना मानिया सूत्र परिणामवाद का कर अनुरूपण करते हैं उसको तुम नहीं मानते हो और तुम विवर्तमान मानते हो अब इन चारों चीजों की दृष्टि से विचार कर रहे हैं सबसे पहले

आश्रय तत्व के दृष्टि से विचार कर रहे हैं फिर आश्रय तत्व सिद्ध नहीं होगा आश्रय तत्व में कमी पड़ जाएगी चार चीज है ना विवृत्त में आश्रय होना चाहिए मान रस्सी होनी चाहिए फिर अधिष्ठान होना चाहिए कोई एक व्यक्ति दृष्टा होना चाहिए जिसको के भ्रम हुआ दृष्टा के बिना भ्रम नहीं होगा फिर

कहीं अध्यस्त वस्तु होनी चाहिए तीसरी वस्तु अध्यस्त रस्सी में सर्प नाम की तीसरी वस्तु भी चाहिए और भ्रम को उत्पन्न करने के लिए दो चीज की और जरूरत है अंधकार और समानता ये चार चीज जब तक नहीं है माने आश्रय अधिष्ठान अध्यस्त और समानता

और अंधकार ये चार समझे पांच से मिले पांच कर लो पांच चीज जब तक नहीं है तब तक ब्रह्म नहीं हो सकता है अब इन पांचों चीजों में एक एक चीज की दृष्टि से विचार कर रहे हैं व्यवर्थ बात का खंडन कर रहे हैं कि ब्रह्म ही जब एकमात्र सत्य होकर के विराजमान है तो ब्रह्म में

यदि परिणाम बाद मानेंगे तब तो कोई दोष नहीं है परंतु तो यदि विवर्तवा मानेंगे तो कोई दूसरी वस्तु आ जाएगी परिणामवाद मानने में तो कोई दोष नहीं है शक्ति के द्वारा एक वस्तु दूसरी वस्तु के रूप में परिणत हो गई माने दूध दही के रूप में परिणत हो गया इसमें कोई दोष नहीं है परंतु तो दूध में कोई कपड़े की भ्रांति करे

रस्सी में कोई सर्प की भ्रांति करे वो उचित नहीं है क्योंकि सर्प और रस्सी ये दोनों मिले हुए नहीं है दूर और दही दोनों एक चीज है तत्व में एक चीज है परंतु तो सर्प और रस्सी ये तत्व में एक चीज नहीं है सीपी और चांदी ये दो तत्वता पृथक वस्तु हैं जो चांदी है वो सीपी से उत्पन्न नहीं हुई है

जबकि दूध दही दूध से उत्पन्न हुआ है इसे दूध दही का दृष्टान परिणामवाद का दृष्टान में नहीं लग सकता है मानने पर कार्य और कारण अलग हो जाएंगे और कार्य कारण को अलग मानते ही ब्रम्ब को जो अभिन्न निमित्त उपादान कहा गया वो ब्रम्ब की अभिद्ध अभिन्न निमित्तोपादानता सिद्ध नहीं होगी कार्य कारण दोनों एक नहीं होंगे

इसलिए अधिष्ठान आश्रय की दृष्टि से ब्रह्म सबका आश्रय है यह बात सिद्ध नहीं होती है अब दूसरी वस्तु तो अधिष्ठान भ्रम किसको हुआ जी तुम कहोगे जीव हम तुरंत पूछेंगे ब्रह्म के अलावा जब कोई दूसरी चीज मानते ही नहीं हो तुम तो जीव कहां से आया

तुमने पहले ही अपने ही मत का खंडन कर दिया जीव को यदि पृथक मानोगे तुम कहोगे ना ना ना जीव पृथक नहीं है जीव जो है वो ईश्वर आत्मा का कोई अंश सूर्य की एक किरण वही कहीं जब अज्ञान से युक्त होकर के उपाधि से युक्त होकर के अहंकार से युक्त होकर के एक शब्द में कहेंगे अहंकार

अहंकार से, से युक्त होकर के विराजमान है ऐसे चैतन्य से युक्त अहंकार का नाम जीव है शंकराचार्य यही कहते हैं कि जो आत्मा है उसको भ्रम नहीं है जो भी भ्रम है वो चैतन्य से प्रकाशित अहंकार को बंधन है अहंकार को भ्रम है

तो ये जब कह रहे हो तुम तो तुम्हारे यहां पर जीव जो है वो जीव कोई जीव ब्रह्म था नहीं वह तो कहीं उपाधि से युक्त होकर के जो चैतन्य था उसका नाम जीव है तो उपाधि कहां से आई फिर बोली बात उपाधि कहां से आई उपाधि ही तो द्वैत तो हो गया इसलिए तुम्हारे यहां पर

जीव का तत्व स्थापित नहीं है और तुम उपाधि को ही जीव मानते हो आम को जीव मानते हो जबकि परिणामवाद यदि मानेंगे तो परिणामवाद मानने पर जीव एक अलग तत्व सिद्ध हो जाएगा माने ईश्वरीय जीव के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है यह सिद्ध हो जाएगा

क्योंकि ईश्वर में अपने आप को प्रकट करने की क्षमता है इसलिए विवर्थ जो है वह कहीं सिद्ध नहीं होता है फिर किसका भ्रम हुआ बोले रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ इसका मतलब सर्प नाम की कोई चीज पहले अनुभव की गई थी और उसी का

स्मरण होने पर अब उसका कहीं रस्सी के ऊपर आरोप कर लिया गया तो पहले किसी चीज का भ्रम सर्वदा उसे ही उसी वस्तु का होता है जिसका पहले अनुभव कर लिया गया हो जिसका पहले अनुभव है ही नहीं उसका भ्रम नहीं हो सकता है जिस व्यक्ति ने पहले सर्प को देखा है

वह रस्सी में सर्ग की कल्पना करेगा इसका मतलब ब्रह्म पहले से था जगत पहले से था तब जगत को देखा गया और जगत पहले था ही नहीं क्योंकि तुम ये कहते हो कि ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं और भ्रम के कारण आई तो भ्रम नहीं हो सकता है भ्रम तभी होगा जबकि पहले किसी वस्तु का अनुभव कर लिया गया हो और जब

जगत पहले था ही नहीं तो फिर उसका अनुभव कैसे किया जाएगा यह तीसरी चीज का खंडन हो गया माने जो अध्यस्त है उसके अभी अस्तित्व नहीं था अधिष्ठान का अस्तित्व नहीं था अध्यस्त का अस्तित्व नहीं था अधिष्ठान का अस्तित्व नहीं था इसका मतलब है जीव नाम की कोई चीज थी नहीं

तुम्हारे मत में हमारे मत में तो है वैष्णवों के मत में तो जीव। पर तुम्हारे मत में जीव नाम की कोई चीज थी नहीं अज्ञान के कारण उपाधि से युक्त होकर के जो चैतन्य का अंश है वो जीव कहलाया तुम्हारे यहां पर तो तुम्हारे यहां पर जीव नाम की कोई चीज थी नहीं वो भ्रम के कारण ही जीव बना जीव भी भ्रम है तो ये भ्रम कहां से आया और अध्यस्त जो है

वो अध्य सर्प का भन हुआ तो सर्प भी कहीं ना कहीं पहले अनुभव में होना चाहिए पहले अनुभव हो तो हो में होगा तो द्वैत शुद्ध हो जाएगा अद्वैत शुद्ध नहीं होगा तो मत ही तुम ही खंडन कर लो ऐसी स्थिति में न आश्रय पदार्थ में द्वैत संभव है न अधिष्ठान में माने जीव में द्वैत संभव है

ना अध्यस्त में माने सर्प में जीव संभव है अब अध्यास करने के लिए भी दो चीज की जरूरत चाहिए अध्यास का भी एक नियम होता है कोई नियम कानून है हर चीज में हर चीज का अध्यास नहीं हो सकता है कोयले में सोने का अध्यास थोड़ी हो जाएगा कोयला कोयला ही है कोयले में कोई सोने का

अध्यास नहीं होगा सीपी में शादी का अध्यास हो सकता है भ्रम हो सकता है परंतु तो कोयले में शादी का भ्रम नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं स्वादिश चाहिए स्वादिश के अभाव में अध्यास नहीं बनेगा फिर अज्ञान चाहिए अब यहां पर एक चीज आई अज्ञान चाहिए तो अज्ञान किसको हुआ जरा बताओ

बोल भाई सर्प को अज्ञान हुआ बोले सर्प के अज्ञान की कोई बात ही नहीं है जो जगत है वो तो जड़ है इसको क्या अज्ञान होगा अज्ञान तो किसी चेतन को होगा तो जो रजत है चादी है उसको अज्ञान नहीं होगा अज्ञान किसी चेतन को होगा तो जगत को अज्ञान हो नहीं सकता है

तो फिर अज्ञान किसको हुआ बोले जीव को तुम जीव और ब्रह्म इन दोनों को अंत में मोक्ष की स्थिति में एक मानते हो तो इसका मतलब है कि जीव में अज्ञान यदि स्वाभाविक रूप में विद्यमान था तो स्वाभाविक रूप में विद्यमान होने पर मोक्ष में भी ब्रह्म में भी अज्ञान चला जाएगा जीव और ब्रह्म जब एक होंगे तो जीव का यदि कहीं

आधारभूत अज्ञान है जीव में पहले से ही अज्ञान विद्यमान था उसको स्वाभाविक मान लें तो फिर ब्रह्म में भी अज्ञान मानना पड़ेगा और ब्रह्म अज्ञानी हो हो जाएगा हाँ हाँ हो जाएगा हाय हाय ये अनर्थ ब्रह्म में भी जीव में स्वरूप में अज्ञान नहीं माना जा सकता क्योंकि जीव ब्रह्म को तुम एक करके मानते हो हम जीव ब्रह्म को वैष्णवगण हम जीव को

ईश्वर का अंश तो मानते हैं परंत विभिन्नाश मानते हैं स्वांश नहीं मानते हैं तुम स्वांश मानते हो इसलिए जीव के दोष सारे के सारे ब्रह्म में आ जाएंगे इसलिए विवर्तवाद मानना उचित नहीं है प्रसंग चल रहा है कि शंकराचार्य भगवत पाद ने विवर्तवाद की स्थापना की परंत श्री चैतन्य महाप्रभु ने

परिणाम बात की स्थापना की परिणाम बात तो सिद्ध होता है विवर्तवाद में ये पांच पांच जो दोष दोष हैं वो बाद में लगे रहते हैं सबसे पहले कि भेद की दृष्टि से भ्रम की दृष्टि से दो वस्तु होनी चाहिए जो वस्तु थी और उसका अनुभव किया गया था

उसका ही कहीं भ्रम होता है जिस व्यक्ति ने पहले सांप को देखा है पहले चांदी को देखा है उसे सीपी में चांदी का भ्रम होगा या जिसने सर्प को देखा है उसे रस्सी में कहीं सर्प का भ्रम होगा तो भ्रम होने के लिए वस्तु पहले से विद्यमान चाहिए पहले से विद्य हो नहीं सकती है क्योंकि शास्त्र कुपित हो जाएंगे

शास्त्र कहते हैं देह नानास्त्री किंचनो ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं द्वित है ही नहीं वैष्णव भी द्वैती अद्वैती मानते हैं इसलिए द्वैत नाम की जब कोई चीज थी ही नहीं तो फिर ब्रह्म कहां से हुआ इसलिए आश्रय का जो शास्त्रीय स्वरूप है वो सिद्ध नहीं होता है इसलिए विवर्तवाद संभव नहीं है एक बात अब

तुम ये कहो कि ईश्वर को भ्रम नहीं हुआ जीव को भ्रम हुआ बोले तो जीव क्या है तुम्हारे मत में जीव स्वयं एक उपाधि है और उपाधि है तो वो एक भिन्न वस्तु ही यहां पर भी शास्त्र कुपित हो जाएगा मेरे नाना से किंचन हो खलु ख ब्रह्म ये जो वचन है ये कुपित हो जाएंगे जीव को भ्रम हुआ ईश्वर को भ्रम नहीं हुआ

तो जीव एक अलग वस्तु हो गई ईश्वर अलग वस्तु हो गई इसलिए जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान मान जीव को भी भ्रम होना संभव नहीं है कहीं जाकर के वह वो, वो सारा का सारा भ्रम ब्रह्म में ही जाकर के लीन हो जाएगा अब यदि अध्यस्त को ब्रह्मा ने हम

मान ले कि रस्सी को भ्रम हुआ या सर्प को भ्रम हुआ कहीं चांदी को भ्रम हुआ ऐसा मानना भी संभव नहीं है क्योंकि जो चेतन पदार्थ है उसको ही भ्रम होगा अचेतन पदार्थ को भ्रम नहीं हो सकता है इसलिए अध्यस्थ को भ्रम होने का माया को भ्रम होने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है फिर

भ्रम होने के लिए दो चीज की जरूरत है अधेरा माने अज्ञान और समानता यहां पर अज्ञान किसको हुआ यदि ब्रह्म को भ्रम हुआ तो इसका मतलब है कि ब्रह्म अज्ञानी से हो जाएगा हाय हाय उल्टा हो जाएगा अपना सिद्धांति जड़ से कट जाएगा इसलिए ब्रह्म को भी कहीं

भ्रम होने की संभावना है नहीं ब्रम को भ्रम हो नहीं सकता है अब समानता होने पर भ्रम होने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समानता की जरूरत है रस्सी में तो सर्प का भ्रम हो सकता है फावड़े में सर्प का भ्रम थोड़ी हो जाएगा लठिया में सर्प का भ्रम थोड़ी हो जाएगा किसी मोटे खम्भे में सर्प का भ्रम थोड़ी हो जाएगा इसलिए

समानता का अभाव होने के कारण भी ब्रम्म जीव को और ब्रह्म को ब्रह्म को तो भ्रम होगा ही नहीं जीव को भी यदि भ्रम मानेंगे तो समानता का अभाव होने पर भ्रम नहीं हो सकता है। फिर एक समानता की दृष्टि से ही एक अपराध एक तर्क और दिया जाता है और वो तर्क ये कि क्या सबको एक साथ ही भ्रम होगा ऐसा कैसे हो सकता है

भाई काला सर्प है काली रस्सी है तो सबको सर्प का ही भ्रम होगा किसी को कोयले का भ्रम भी तो हो सकता है और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग परंपरा से परदादा दादा बेटा नाती पंती सब भ्रम में इस चीज को इस डिविया को डिव्या ही कहें

कोई ढिया कह सकता है कोई और भी तो कह सकता है भ्रम के लिए यह थोड़ी है कि एक ही भ्रम होगा और अनाद काल से जब से सृष्टि हुई है तब से वही ही भ्रम चला रहा है सबको और उस भ्रम की नृत्य नहीं हो रही है क्योंकि जो रूही है वह रूही कहीं एक वस्तु में ही कहीं सिद्ध हो रही है इसलिए रूढ़ी होना यह सिद्ध करता है कि परिणाम है

भ्रम नहीं है भ्रम होता तो एक को इसमें डिबिया का भ्रम होता दूसरे को इसमें कोयले का भ्रम होता तीसरे को इसमें कोई तीसरी वस्तु का भी भ्रम हो जाता बादल का भ्रम होता जल का भ्रम होता कुछ किसी भी तरह का तीज का भ्रम होता कोई भी चीज का भ्रम हो जाता तो भ्रम की एक ही परंपरा अनाद काल से चलती हुई चली आ रही है यह भी संबंध नहीं है

और यदि प्रत्येक को अलग अलग भ्रम होगा तो सारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता है भाई मैं भी इसको डीवीआई ही कहूंगा और आप भी इसको डीवीआई कहेंगे कैसी कहेंगे मैं कुछ कहूंगा आप कुछ कहें ऐसा नहीं होगा सबके अर्थ एक ही होंगे ऐसी स्थिति में अनादि जो व्यवहार परंपरा है

उसकी दृष्टि से भी कहीं सिद्ध नहीं होता है तो जहां भ्रम की बात आई वहां भ्रम की बात में यह कहा गया कि क्योंकि अनाध काल से एक वस्तु चली आ रही है समानता एक सी वस्तु है अज्ञान एक सी वस्तु है इसलिए भ्रम नहीं कहा जाएगा परिणाम ही जगत को

कहा जाएगा और श्री कृष्ण चैतन्य देव ने परिणाम वाद की स्थापना की है इन वचनों को सुनकर के श्री प्रकाशानंद परम परम आनंदित हुए और परम परम आनंदित होकर के श्री प्रकाशानंद जी उस समय कहने लगे कि आचार्य आग्रह अद्वैतवाद स्थापित ताते सूत्रार्थ व्याख्या

अन्य दीते वो नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं वो ठीक है परंतु तो जो भ्रम है वो जीवात्मा को चैतन्य को नहीं हुआ चैतन्य की उपाधि अहंकार को हुआ शांकर मत में भी जो भ्रम है वो अहंकार को है परंतु वो कह रहे हैं अहंकार भी कहां से आया द्वैत तो हो गया फिर तो आपका मत खंडित हो जाएगा ठीक है

चैतन्य से प्रकाशित जो अहंकार है उस अहंकार को भ्रम हुआ परंतु तो अहंकार भी कहां से आया माना अहंकार है अहंकार में सब चीज आ जाएंगे जो ग्यारह वस्तु हैं, वो बारहवीं वस्तु अहंकार में आकर के विराजमान ग्यारह जो इंद्रियां हैं,

वो बारहवीं वस्तु तो अंकार में आकर के ही लीन होती है परंतु तो अंकार भी कहां से आया अंकार को भी विवर्त नहीं माना जा सकता है अहंकार को परिणाम ही मानना पड़ेगा तो शिष्य प्राचार्य ने जहां बात की स्थापना की वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिणाम बात की स्थापना की है

भगवत्ता मान मान्य अद्वैत नया स्थापन भगवत्ता मानने पर अद्वैत का स्थापन नहीं हो सकता है अतः भगवत्ता मानने पर हम केवल अद्वैत का स्थापन नहीं कर सकते हैं हम अचिंत्य भेदा भेद का स्थापन कर सकते केवल अद्वैत यहां तक की बात पूरी हो गई कि भ्रम नहीं हो सकता है

अब फिर है क्या इसका प्रतिपादन करो तो इसके प्रतिपादन के लिए कहेंगे कि के भगवान की भगवत्ता को मानने पर अचिंत भेदा भेद का तो स्थापन हो जाएगा परंतु तो केवल द्वैत का स्थापन नहीं होगा द्वैत भी है अद्वैत भी है इसका कहने का तात्पर्य है

कि जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की गंध कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग है परंतु तो अलग है भी नहीं इसी प्रकार द्वैताद्वैत इनको स्थापित करने पर मानने पर माने शक्ति के द्वारा श्री भगवान ने जीव और जगत को प्रकट किया ऐसा मानने पर जितने भी भेदा भेद हैं उन भेदा भेद को मानने पर

कोई संदेह नहीं रहेगा भेद सामने दिख रहा है अभेद सामने दिख रहा है अवेद शास्त्र कह रहा है और भेद सामने दिख रहा है तो दोनों को कहीं ना कहीं मिलाना पड़ेगा तो भेदा भेद मानना पड़ेगा और ये भेदा भेद भी अद्वैत के रूप में है अचंत भेदा भेद के रूप में है अब इस अचंत भेदाभेद की आगे श्रीमन महाप्रभु

व्याख्या करेंगे और महाप्रभु का जो सिद्धांत है अचिंत भेदा उसको वो जो सन्यासी हैं संचिंत भेदा भेद का आगे वर्णन करेंगे आज के प्रसंग में ये स्थापित किया कि ब्रह्म में जगत को हम भ्रम नहीं कह सकते हैं जगत को हम विवर्त नहीं कह सकते हैं

जगत भगवान की शक्तियों का परिणाम ही है क्योंकि आश्रय पदार्थ से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है नहीं दूसरे पदार्थ को यदि मान लिया जाए केवल द्वितीय के आधार पर तो केवल द्वितीय ही खंडित हो जाएगा फिर जो भ्रम हो रहा है वो जिस अधिष्ठान में हो रहा है जीव में हो रहा है वह जीव भी

और उसका अंग भी कोई ब्रह्म से अलग वस्तु नहीं है इसलिए अंत में भ्रम ईश्वर को ही हो जाएगा ब्रह्म को ही हो जाएगा अध्यस्त होने पर जो वस्तु है वो भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है परंतु तो अध्यास तभी होगा जबकि कोई भिन्न वस्तु होगी इसलिए ब्रह्म से वस्तु कोई अलग नहीं है इसलिए अध्यास नहीं हो सकता अध्यास के लिए

चार चीजों तीन चीजों की जरूरत है पहले कोई वस्तु का अनुभव होना चाहिए समानता होनी चाहिए अंधकार होना चाहिए और अंधकार के साथ ही साथ में जो भ्रम हो रहा है उसका परिणाम भी कुछ अलग अलग होना चाहिए किसी को कोई चीज लिखनी चाहिए किसी को कोई चीज लिखनी चाहिए परंतु अनंत काल से जगत का सारा व्यवहार एक साथ है

इसलिए भ्रम भी एक सा हो रहा है यह संभव नहीं है यह परिणाम में ही संभव है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय

श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गाय गौर हरी